पतंजल योग सूत्र साधन अथवा बतक के इन बच्चों ने यह कैसे जाना कि पानी उनका स्वाभाविक स्थान है यदि तुम कहो कि यह जन्मजात प्रवृत्ति मात्र है तो इससे कुछ भी बोध नहीं होता वह तो केवल एक शब्द का प्रयोग मात्र हुआ वह कोई स्पष्टीकरण तो है नहीं यह जन्मजात प्रवृत्तियाँ क्या है हम लोगों ने भी ऐसी बहुत सी जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं उदाहरणार्थ तुम में से अनेक महिलाएं पियानो बजाती हैं तुमको यह अवश्य स्मरण होगा जब तुमने पहले पहल पियानो सीखना आरंभ किया था तब तुमको सफ़ेद और काले पर्दों में एक के बाद दूसरे में कितनी सावधानी के साथ अंगुलियां रखनी पड़ती थी किंतु कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद अब शायद तुम किसी मित्र के साथ बातचीत भी कर सकती हो और साथ ही तुम्हारी उंगुलियाँ भी पियानों पर अपने आप चलती रहती हैं अर्थात वह अब तुम लोगों की जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में परिणत हो गया है वह तुम लोगों के लिए अब पूर्ण रूप से स्वाभाविक हो गया है हम जो अन्य सब कार्य करते हैं उनके बारे में भी ठीक ऐसा ही है अभ्यास से वह सब जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में परिणित हो जाता है स्वाभाविक हो जाता है और जहाँ तक हम जानते हैं आज जिन क्रियाओं को हम स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्तियों से उत्पन्न कहते हैं वे सब पहले तर्कपूर्वक ज्ञान की क्रियाएं थीं और अब निम्न भावापन होकर इस प्रकार स्वाभाविक हो पड़ी है योगियों की भाषा में जन्मजात प्रवृत्ति तर्क की निम्न भावापन क्रम संकुचित अवस्था मात्र है विचार या तर्कजन्य ज्ञान क्रम संकुचित होकर स्वाभाविक संस्कार के रूप में परिणत हो जाता है अतएव यह बात पूर्णरूपेण युक्ति संगत है कि हम इस जगत में जिसे जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं वह तर्क ज्ञान की संकुचित निम्नावस्था मात्र है पर चूँकि यह तर्क प्रत्यक्ष अनुभूति बिना नहीं हो सकता इसलिए समस्त जन्मजात प्रवृत्तियाँ पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूतियों के फल हैं मुर्गी के बच्चे चील से डरते हैं बतख के बच्चे पानी पसंद करते हैं ये दोनों पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूतियों के फल हैं अब प्रश्न यह है कि यह अनुभूति जीवात्मा की है अथवा केवल शरीर की बतक अभी जो कुछ अनुभव कर रही है वह उस बतक के पूर्वजों की अनुभूति से आया है अथवा वह उसकी अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति है आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं वह केवल उसके शरीर का धर्म है पर योगी कहते हैं कि वह मन की अनुभूति है जो शरीर के माध्यम से संचारित होकर आ रही है इसी को पुनर्जन्मवाद कहते हैं हमने पहले देखा है कि हमारा समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष तर्क या जन्मजात एकमात्र प्रत्यक्ष अनुभूति रूप मार्ग के माध्यम से होकर ही आ सकता है और जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं वह हमारी पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूति का फल है वह पूर्वानुभूति ही आज अवनत होकर जन्मजात प्रवृत्ति के, तर्व, के रूप में परिणत हो गई और यह जन्मजात प्रवृत्ति फिर से तर्कजन्य ज्ञान में उत्पन्न हो जाती है सारे संसार भर में यही क्रिया चल रही है इस पर ही भारत के में पुनर्जन्मवाद की एक प्रधान युक्ति आधारित हुई है पूर्वानुभूत बहुत से भय के संस्कार कालांतर में इस जीवन के प्रति ममता के रूप में परिणित हो जाते हैं यही कारण है कि बालक बिल्कुल बचपन से ही अपने आप डरता रहता है क्योंकि उसके मन में दुख का पूर्व अनुभूति जनित संस्कार विद्यमान है अत्यंत विद्वान मनुष्यों में भी जो जानते हैं कि यह शरीर एक दिन चला जाएगा जो कहते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं हमारे तो सैकड़ों शरीर है अतएव भय किस बात का ऐसे विद्वान पुरुषों में भी उनके सारे विचार विचारजनित दृढ़ विश्वास के बावजूद भी हम इस जीवन के प्रति प्रकार ममता देखते हैं जीवन के प्रति यह ममता कहाँ से आई हमने देखा है कि यह हमारे लिए जन्मजात या स्वाभाविक हो गई है योगियों की दार्शनिक भाषा में कह सकते हैं कि वह संस्कार के रूप में परिणत हो गई है ये सारे संस्कार सूक्ष्मतनु और गुप्त प्रसुप्त होकर मन के भीतर मानो सोए हुए पड़े हैं मृत्यु के ये सब पूर्वानुभव वह सब जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं मानो अवचेतन अर्थात ज्ञान की निप्त निम्न भूमि में पहुँच गए हैं वे चित्त में ही वास करते हैं वे वहाँ निष्क्रिय रूप से प्रस्थान करते हों ऐसी बात नहीं वरन भीतर ही भीतर कार्य करते रहते हैं